महाभारत शांति पर्व पंच सप्तमोध्याय राजा के कर्तव्य का वर्णन युधिष्ठिर का राज्य से विरक्त होना एवं भीष्मजी का पुनः राज्य की महिमा सुनाना युधिषिवाचन ययावृतिया महे पालोति मानवान्ण्यान जन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह राजा जिस वृत्ति से रहने पर अपने प्रजाओं जनों की उन्नति करता है और स्वयं भी विशुद्ध लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह मुझे बताइए भवे राजा यज्ञशील चार उपवास तपशील प्रजा नाम पालनेरत भीष्म जी ने कहा भरत नंदन राजा को सदा ही दानशील यज्ञशील उपवास और तपस्या में तत्पर एवं प्रजा पालन में संलग्न रहना चाहिए सर्वाश्रजा नित्य राजा धर्मेन पालय उत्थान प्रदान एन अपूजा धार्मिकान समस्त प्रजाओं का सदा धर्म पूर्वक पालन करने वाले राजा को घर पर आए हुए धर्मात्मा पुरुषों का खड़ा होकर स्वागत करना चाहिए और उत्तम वस्तु में देकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए तो सर्वत्र राजा, राजा द्वारा जब जिस धर्म का आदर किया जाता है उसका फिर सर्वत्र आदर होने लगता है क्योंकि राजा जो जो कार्य करता है प्रजा वर्ग को वही करना अच्छा लगता है नित्य उद्यत दंडच्यो रिवारिशो निर्वतोद्य न कशेत क्षमेन राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं को यमराज की भांति सदा दंड देने के लिए उद्यत रहे वह डाकुओं और लुटेरों को सब ओर से पकड़कर मार डाले स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करे तस्य चतुर्थम तिंदती भारत राजा द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का आचरण करती है उसका चौथा भाग राजा को भी मिल जाता है यदि यदातीजोते यदर्चती राजा चतुर्थ भाग तस्मे प्रजा, प्रजा जो स्वाध्याय जो दान जो होम और जो पूजन करती है उन पुण्य कर्मों का एक चौथाई भाग उस प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने वाला नरेश प्राप्त कर लेता है यद राष्ट्र कुशलम कंचित्राज्यो रक्षयत प्रजा चतुर्थम तिंदती भरत नंदन यदि राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसके राज्य में जो प्रजा कुछ भी अशुभ कार्य करती है उस पाप कर्म का एक चौथाई भाग राजा को भोगना पड़ता है अपचाह में भूयोर्धम निश्चय पालन कुछ लोगों का मत है कि युक्त अवस्था में राजा को पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और कुछ लोगों का यह निश्चय है कि उसको आधा पाप लगता है ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है तादृसात कल बसात राजा श्रण प्रमोचते प्रत्याहतम असत्यम सोरे ऐसे पाप से राजा को किस उपाय से छुटकारा मिलता है वह बताता हूँ सुनो चोरों या लुटेरों ने यदि किसी के धन का अपहरण कर लिया हो और राजा पता लगाकर उस धन को लौटा न सके तो उस असमर्थ नरेश को चाहिए कि वह अपने आश्रय में रहने वाले उस मनुष्य को इतना उतना ही धन राजकीय खजाने से दे दे सदारे नो पक जाति सभी वर्ण के लोगों को ब्राह्मणों के धन की भी रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार स्वयं ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे राजा को अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए ब्रह्मस्वे रक्षमाणे तो सर्वति रक्षित तस्मा प्रसाद कृत्यो भव नृप ब्राह्मण के धन की रक्षा की जाने पर ही सब कुछ रक्षित हो जाता है क्योंकि उन ब्राह्मणों की कृपा से राजा कृतार्थ हो जाता है पर्जन्यम इव भूतादे महाद्रुम दिजा नमोपजीवंत निपम सर्वासाधक जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं उसी प्रकार सब मनुष्य संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाले राजा के आश्रित होकर जीवन यापन करते हैं सख्यम पाल तुम प्रजा जो राजा कामा सत हो सदा काम का ही चिंतन करने वाला क्रूर और अत्यंत लोभी होता है वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता युधिषिच ना हम राज्य धर्म रोचये धर्मश्चा युधिष्ठिर ने कहा पितामह मैं राज्य से सुख मिलने की आशा रखकर कभी एक क्षण के लिए भी राज्य करने की इच्छा नहीं करता मैं तो धर्म के लिए ही राज्य को पसंद करता था परंतु मालूम होता है कि इसमें धर्म नहीं है तद अलम राज्य धर्म नमीष तस्मा धर्म ही नहीं है उस राज्य से मुझे क्या लेना है अतः अब मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही चला जाऊंगा तत् में स्वरणेश दंडो जितेन्द्रिय वन के पावन प्रदेशों में हिंसा का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेन्द्रीय हो मुनिवृत्ति से रहकर फल मूल का आहार करते हुए धर्म की आराधना करूंगा भीष्मेदा तव या बुद्धि गुण वसा ने राजन मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धि में दया और कोमलता रूपी गुण ही भरा है परंतु केवल दया एवं कोमलता से ही राज्य का शासन नहीं किया जा सकता तो अपितु त्रदोप्रज्ञम अत्या धर्म धर्म बहुमन्यते तुम्हारी बुद्धि अत्यंत है है तुम बड़े बड़े सज्जन और बड़े धर्मात्मा हो धर्म के प्रति तुम्हारा महान अनुग्रह यह सब होने पर भी संसार के लोग तुम्हें कायर समझकर अधिक आदर नहीं देते देंगे वृत्तम तो स्वपेक्षव पितृपयता महोचितम नाग्या तथा वृत्तम सासी तुम्हारे बाप दादू ने जिस आचार व्यवहार को अपनाया था उसे ही प्राप्त करने की तुम भी इच्छा रखो तुम जिस तरह रहना चाहते हो वह राजाओं का आचरण नहीं है नहि वह क्लब्य संशिष्टम आन संशम इहा प्रजापाल सम्भूतम आपता धर्म इस प्रकार व्याकुलता जनित कोमलता का आश्रय लेकर तुम यहाँ प्रजापालन से सुलभ होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकोगे न हेतामा पाण्डुर न तथा तथे तत्प्रग्रता यथा चरथ में तात तुम अपने बुद्धि और विचार से जैसा आचरण करते हो तुम्हारे विषय में ऐसी आशा न तो पांडु ने की थी और न कुंती ने ही ऐसी आशा की थी शौर्य बलम च सत्यम च पिता तव सदा ब्रवीत महात्म्यम च महोदार कुंतिया तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए सदा कहा करते थे कि मेरे पुत्र में शूरता बल और सत्य की वृद्धि हो तुम्हारी माता कुंती भी यही इच्छा किया करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े नित्यम साहा सुधा नित्यम चोभे मानस दैवते पुत्र नित्यम पितरो दैवता निच प्रतिदिन यज्ञ और श्राद्ध ये दोनों कर्म क्रमशः देवताओं तथा तो मानव पितरों को आनंदित करने वाला है देवता और पितर अपने संतानों से सदा इन्हीं कर्मों की आशा रखते हैं दानम अध्ययनम यज्ञ प्रजाना परिपाल धर्म में तद धर्मम वहीय दान वेदाध्यन यज्ञ तथा प्रजा का पालन ये धर्म रूप हो या अधर्म रूप तुम्हारा जन्म इन्हीं कर्मों को करने के लिए हुआ है काले गर्तिर सीरती कुंती नंदन यथा समय भार वहन करने में लगाए गए पुरुषों पर जो राज्य आदि का भार रख दिया जाता है उसे वहन करते समय यद्यपि कष्ट उठाना पड़ता है तथापि उससे उन पुरुषों की कृति चिरस्थायी होती है उसका कभी क्षय नहीं होता समन्त तो विनियतो वह त्यस्खलितो या निर्दोष कर्म वचना सिद्धि कर्मण एवसा जो मनुष्य सब ओर से मन और इंद्रियों को संयम में रखकर अपने ऊपर रखे हुए कार्यभार को पूर्ण रूप से वहन करता है और कभी लड़खड़ाता नहीं है उसे कोई दोष नहीं प्राप्त होता क्योंकि शास्त्र में कर्म करने का कथन है अतः राजा को कर्म करने से ही वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसे तुम वनवास और तपस्या से पाना चाहते हो न पाते राजा व ब्रह्मचारी यथा पुनः कोई धर्मनिष्ट हो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो या राजा हो पूर्णतया धर्म का आचरण नहीं कर सकता अर्थात कुछ न कुछ अधर्म का मिश्रण हो ही जाता है अल्पम न पापी कोई काम देखने में छोटा होने पर भी यदि उसमें सार अधिक हो तो वह महान ही है न करने की अपेक्षा कुछ करना ही अच्छा है क्योंकि कर्तव्य कर्म न करने वाले से बढ़कर दूसरा कोई पापी नहीं है यदा कुलीन ओ कुर्म प्राप्त जब धर्मज्ञ एवं कुलीन मनुष्य राजा के यहाँ उत्तम ईश्वर भाव को अर्थात मंत्री आदि के उच्च अधिकार को पाता है तभी राजा का योग और क्षेम सिद्ध होता है जो उसके कुशल मंगल का साधन है दाने नान्यम बले नान्यम अन्यम सर्वतः सो नृतृहणीया धार्मिक धर्मात्मा राजा राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा सब ओर से अपने वश में कर ले यम हिव्या कुल जाता श्रृत्ति वीड़िता प्राप्त तृप्ता प्रतिष्ठते धर्मक्रोध्य जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने के कारण जो भय से पीड़ित रहते हैं ऐसे कुलीन एवं विद्वान पुरुष जिस राजा का आश्रय लेकर संतुष्ट हो प्रतिष्ठा पूर्वक रहने लगते हैं उस राजा के लिए इससे बढ़कर धर्म की बात और क्या होगी यदि परमं पूछातात प्राप्ति का उत्तम साधन क्या है उससे कौन सी उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा उसकी अपेक्षा महान ऐश्वर्य क्या है यदि आप इन बातों को जानते हैं तो मुझे बताइए यस्मिन ने कहा राजन भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण के लिए भी भली भांति शांति पा लेता है वही हम लोगों में स्वर्ग लोक की प्राप्ति का सबसे बड़ा अधिकारी है यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कुरुनाम कुरु सतो सतो इसलिए तुम्हें इसलिए प्रसन्नता पूर्वक की प्रजा के राजा बनो सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करो और इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करके स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर लो इव तात जैसे सब प्राणी मेघ के और पक्षी स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं उसी प्रकार साधु पुरुषों सहित समस्त सद तुम्हारे आश्रम में रह आश्रय में रहकर अपनी जीविका चलावे धृष्टम जो राजा निर्भय शूरवीर प्रहार करने में कुशल दयालु जितेंद्रिय प्रजा वत्सल और दानी होता है उसी का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं इति श्री महाभारती शांति परमढ़ राजधर्मानुशासन परमढ़ पंचसप्तमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में पचहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ